श्री गर्गसहिता अश्वेध खंड छठा अध्याय श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप से वर्णन श्री गर्ग जी कहते हैं राजन अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्रीहरि के यश का संक्षेप से वर्णन करूँगा एक समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया था अनिरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी के द्वारा रुक्मणी के भाई रुक्मी का वध करा दिया बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा अपने सखी चित्रलेखा से की चित्रलेखा ने हरि के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया कन्या के अंतःपुर में पाए जाने के कारण बाणासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया फिर तो बाणासुर के साथ यादों का घोर युद्ध हुआ साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में युद्ध चिड़ गया उस समय माहेश्वर ज्वर और वैष्णो ज्वर भी आपस में लड़ गए पराजित हुए माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा तब उस असुर की जीवन रक्षा के लिए रुद्रदेव ने भगवान का स्तमन किया अनिरुद्ध को ऊषा की प्राप्ति हुई यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नृग की कथा कही और उसका उद्धार किया बलराम जी ने एक समय ब्रज की यात्रा की उस समय दीर्घ काल के बाद उन्हें देखकर गोपियों ने विलाप किया गोपियों द्वारा उनका स्तवन भी किया गया बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हलके अग्रभाग से खींच लिया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज पौंडरक का वध किया गया काशीराज के पुत्रों ने पुरस्रण करके कृत्या उत्पन्न की जिसने द्वारिका पर आक्रमण किया फिर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर काशीपुरी को भी दग्ध कर दिया रैबतक पर्वत पर बलराम ने द्वित नामक वानर का वध किया दुर्योधन आदि ने जब संबा सांब को हस्तनापुर के बंधनागार में बंद कर दिया तब वहां बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ उग्र से इनके राजसुई यज्ञ में श्रीहरि ने शकुनी का वध किया देवर्सी नारद ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ जनोचित लीलाओं का दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बंदी राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत के मुख से श्रीहरि की स्तुति भगवान का यादवों तथा उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन गिरी ब्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक बंधन मुक्त हुए राजाओं द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति यज्ञ में श्रीहरि के अग्र पूजा शिष्यपाल का वध दुर्योधन के अभिमान का खंडन प्रद्युम्न और साल्व का सत्ताईस दिनों तक युद्ध श्री कृष्ण का द्वारिका में आगमन साल्व दंतवक्र और उसके भाई विदुरत का श्री कृष्ण के हाथ से लीला पूर्वक वध आदि वृत्तांत घटित हुए राजन तदनंतर कौरवों ने हस्नापुर में कपट ज्यूत का आयोजन करके उसमें भाइयों और भारिया से जुदे को हराया तथा वे अपनी माता कुंती को विदुर के घर में रखकर वन को चले गए वहां जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक विभिन्न वन्य प्रदेशों में निवास किया तत्पश्चात दुर्योधन राजा बन बैठा और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी का पालन करने लगा परंतु पांडव पांडवपुत्र के चले जाने पर प्रजाजनों ने उसका अभिनंदन नहीं किया वन में रहकर कष्ट उठाने वाले पांडवों से एक दिन बलराम और श्री कृष्ण मिले और दोनों ने उन्हें धीरज बंधाया पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए उन्होंने उग्रसेन की सुधर्मा सभा में कौरवों की सारी कुछ वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मृत होकर बोले यादवों ने कहा अहो राजा धित्राष्ट्र ने यह क्या किया उन्होंने दीन दयनीय भतीजों को कपट दूत में जीतकर अधर्म पूर्वक घर से निकाल दिया राज्य लोलुप कौरव अपने अधर्म से नष्ट हो जाएंगे और भगवान पांडवों को राज्य संपत्ति प्रदान करेंगे श्री गर्ग जी कहते हैं नृपेश्वर यादवों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सायंकाल अपने घर में आए और माता को प्रणाम किया पुत्र को आया और प्रणाम करता देख देवकी ने प्रसन्नता पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया और उस सती साथ भी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी रानियों के महल में आए और प्रियाजनों से पूजित हो वहीं शयन किया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेधंड में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ